प्रश्नोत्तर लोक व्यवहार जिज्ञासा सरल और निष्कपट जीवन कैसे संभव है समाधान आप कुटिलता और कपट छोड़ दीजिए तो संभव हो जाएगा ये सब आपके जीवन के आवश्यक अंग तो हैं नहीं और न ही आपका स्वभाव है इस बात को ध्यान में रखिए कि कपट करना कुटिलता या चाला किसी का स्वभाव नहीं है इनके लिए कोई निमित्त चाहिए दूसरी ओर निष्कपटता और सरलता आपका स्वभाव है निर्निमित्त है किसी को भी कपट प्रिय नहीं है इसलिए हमारे साथ कोई कपट का व्यवहार करता है तो हमें अच्छा नहीं लगता फिर हम दूसरे से वैसा व्यवहार क्यों करें किसी लोभ से ही आप कपट या चालाकी का व्यवहार करते हैं लोभ हमें ना आए तो इससे बचे रहेंगे आपका जीवन स्वभाव से तो सरल है परंतु जगत के विषयों के संग से जटिल हो गया है अपने बालकपन की सरलता को आप याद कीजिए सरलता निष्कपटता श्रद्धा विश्वास ये सब आपको जन्मजात मिलते हैं इसलिए अपने स्वाभाविक जीवन में जब आप जीने लगेंगे तो सरलता आदि स्वतः ही आप में आ जाएंगे जब तक आप दिखावटी जीवन में जीते हैं तब तक तो ये दोष बने ही रहेंगे जिज्ञासा हम बालक लोग तेजस्वी कैसे बने तथा हमें सद एवं तीव्र बुद्धि कैसे प्राप्त हो समाधान तेजस्विता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को चरित्रवान होना चाहिए अंदर से बलवान होना चाहिए तभी वास्तविक आंतरिक तेज प्राप्त होगा चेहरे या शरीर का तेज वास्तविक तेज नहीं है आजकल तो वातावरण रजोगुणी तमोगुणी है जो व्यक्ति शास्त्र से उल्टा चलता है वही बाहर से तेजस्वी दिखता है परंतु वास्तविक तेज तो सचरित्र से ही आता है जिसके जीवन में सदाचार होगा यम नियम का पालन होगा उसकी बुद्धि सद होगी बुद्धि तीव्र हो इसके लिए बड़ों की सेवा और उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए बड़ों के आशीर्वाद से ही तीव्र बुद्धि मिलती है आज का बालक आशीर्वाद के महत्व को नहीं समझता तुम चाहे लाख रुपए महीना कमाओ तब भी सुखी नहीं हो सकते यदि तुम्हारे पास बड़ों का आशीर्वाद नहीं है बड़ों की सेवा करके उन्हें प्रसन्न करने पर जब उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा तो तुम्हारे पास बल भी आएगा और बुद्धि भी तीव्र हो जाएगी शास्त्र में भी कहा है अभिवादनशील से नित्यम वृद्धोपसेविन्ह चतवार ऋत्य वर्धन ते आयुर्विद्या यशो बलम मनुस्मृति जिसका वृद्धों को प्रणाम करने और उनकी सेवा करने का स्वभाव है उसकी आयु विद्या बल और यश ये सभी बढ़ते हैं ब्रह्मचर्य आदि का पालन करने से भी बुद्धि तेज होती है प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठकर थोड़ा भगवान नाम का जप और ध्यान भी करना चाहिए ये सब बुद्धि को तीव्र करने के उपाय हैं जिज्ञासा व्यवहार में कभी लोग हमें अच्छा समझते हैं कभी खराब तो कभी उपेक्षा भी करते हैं ऐसे तीन पक्ष उपस्थित हो जाते हैं इससे मन में विक्षेप हो तो क्या करें समाधान कितने ही पक्ष उपस्थित हो जाएं, यदि आप मननशील हैं आपके मन में वह पक्ष गृहित न हो तो आपका क्या बिगड़ेगा एक बार जाड़े के मौसम में एक फकीर खुले में सोया हुआ था सुबह सोई वह कोई सज्जन टहलने गए तो उनके मन में आया कि देखो इतनी ठंड में यह फ़कीर खुले में लेटा है ठंड सहन कर रहा है हमें ठंड लगती है तो इसे भी लगती होगी उन्होंने जो कीमती शाल पहना था उसे ही फ़कीर को उड़ा दिया फ़कीर ने कहा तेरा भला हो वह व्यक्ति चला गया कुछ देर बाद एक दूसरा व्यक्ति आया तो उसने सोचा कि इस भीखमंगे के ऊपर इतना कीमती शाल किस बेवकूफ़ ने फेंक दिया है उसने वह शाल खींच लिया तब भी फकीर ने कहा तेरा भला हो इसी प्रकार से यदि आप मननशील हैं बहिरमुख नहीं हैं समता में रहते हैं तो वे पक्ष आते रहेंगे आपसे आपको क्या फर्क पड़ेगा भगवान ने जीव को अल्पज्ञ बना दिया है इसलिए लोग आपके मन को तो जानते नहीं उनकी जैसी रजोगुणी या तमोगुणी वृत्ति होती है उसी के अनुसार आपके विषय में अनुमान करते हैं अनुमान से कभी आपको अच्छा तो कभी खराब समझ सकते हैं अथवा उपेक्षा भी कर सकते हैं साधक को यही समझना चाहिए कि गुणों के कारण ये तीनों वृत्तियां आती है उनसे हमारा क्या बिगड़ता है उसे अपने मन को नहीं बिगड़ने देना चाहिए